यत्माना यत्माना योगी शुद्धि अनेक जन्मस तथा अनेक जन्म संसदी अन्वेह अनेक जन्म योगी, पूर्व में था योग जिज्ञासुर शब्द ब्रह्म है अच्छा तो जिज्ञासू था ना वहाँ पर तो उसकी अपेक्षा विलक्षणता दूषित करने के लिए तू शब्द है तू प्रनाद योगी याति अनेक कि संपूर्वक यहात्न करने वाला करने वाला अर्थात अधिक यत्न करने वाला उसने सूर में आया था ना कि बुद्धि संयोगम लगते गोरु दे और पूर्वाभ्यास नहीं देते तो पूर्वाभ्यास से वो योग की ओर खींच लिया जाता है तो पूर्व जन्म की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करता है वो तो पूर्वाभ्यास के कारण क्या है योग की ओर खींच लिया जाता है ऐसा और इसके पहले था ना ये सफोट होगा उससे भी अधिक प्रयत्न करता है लगाइए किंतु अधिक प्रयत्ना अधिक प्रयत्न करने वाला किंतु अधिक प्रयत्न करने वाला अनेक जन्म संसिता हाँ। अनेक जन्म करते कि अनेक जन्म में अनेक जन्म के संस्कारों से भाषण में देख लेना मैं बोले देता हूँ जन्म में अनेक जन्म संसि है ना संसिद्धा कर भाष्य में देखेंगे चलो भाष भाष्य में ऐसा संसिधा कर समझेंगे की संयित शुद्धि रूप संसिधि को प्राप्त हुआ अनेक जन्म के संस्कारों से सम्य चित्तु रूप संसिद्धि को प्राप्त हुआ मैं लिखा दूंगा क्या लिख लो अनेक जन्म संसिता है अनेक जन्म के संचित संस्कारों से अनेक अनेक जन्म के संचित संस्कारों से शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ चलिए रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ संसिद्धा शब्द है ना संसिद्धा का अर्थ है समय चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ संसिधा का कर्थ है समय चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ सिद्धा करूप संसुद्धि को प्राप्त हुआ, -सिद्ध। की तो किया हुआ संशुद्ध किलोगी संशुद्ध किल योगी करोगी पाप की यहाँ पाप की संशु का होता है पाप का अभाव तो संसुद्ध के लिखता क्या हुआ पाप रहित योगी तथा तथा है उस उस उससे तो वास्तव में तथा किया है लब्ध समय दर्थना प्राप्ति कर करके संयक ज्ञान को प्राप्त करके परामगति याति परागति को प्राप्त करता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है तू प्रखना तो अधिक प्रश्न करने वाला किंतु पूर्व से भी अधिक प्रश्न करने वाला अनेक जन्म के संचित संस्कारों से समय सिद्धि को प्राप्त किया हुआ संशु पाप रही योगी तथा समय ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है ठीक है तो योगी है ना तो योगी ऐसी क्या है की योगाभ्यास करने ऐसी एकाग्रता होगी एकाग्रता होने पर क्या होगा कि बाद में भी उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो प्रतनाद यशमान करते अधिकम य अधिक प्रश्न करने वाला तब अधिक प्रश्न करने वाला ऐसा लगा लेना योगी करते विद्वान साधक है ज्ञानवान साधक संशुद्ध किल विशा करते संशुद्ध वापा पाप की संशु करते पाप का अभाव समझ लेना तो वर्त हो जाएगा पाप के अभाव वाला या पाप रहे अब अनेक जन्मों संसा को भाष्यकारों को, को संचित करके व्यक्ति जो शुभ कर्म करता है उसके क्या होते है? हैं शुभ संस्कार होते हैं शास्त्र निष्काम कर्म करने से शुभ संस्कार होते हैं तो कुछ एक जन्म के संस्कार कुछ दूसरे जन्म के संस्कार तो अनेक जन्मों में क्या होते हैं वो संस्कार संचित होते हैं। तो अनेक जन्मों में कुछ कुछ संस्कारों को संचित करके देन संस्कारों से या अनेक जन्म के संचित संस्कारों से तेन उपचित का त्याग हो गया अनेक तो जन्म कृत्यन मतलब तो अनेक जन्म में संचित संस्कारों से अनेक जन्म कृत्यन का त्याग करेंगे अनेक जन्म के संचित संस्कारों से संसिद्धा कर हमने तो लिखाया है ना उसको समय चित शुद्धि रूप से को प्राप्त किया, किया हुआ समय चित शुद्धि रूप से को और फिर से प्राप्त हुआ अनेक जन्मों से संचित संस्कारों से समय चित शुद्धि रूप से को प्राप्त किया हुआ यह फिर शब्द कर हुआ अनेक जन्म संसिधा का तथा करब समय दर्शन के सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति वाला होकर के पराम गति या परम का अथ प्रकृष्ठा प्रकृष्ठा गति को प्राप्त करता है एवं क्योंकि ऐसा है इसलिए क्योंकि ऐसा है उस कारण क्योंकि ऐसा है उस कारण देखो तपस्व्योधि योगी ज्ञानेभ्यो कि मत कर्मेभ्यो योगी तस्मा भाजुन तपस्वे अधिक मता अधिकाहा अधिकाहा। अधिकाहा अधिकाहा अधिकाहा। योगी योगी ज्ञाभ्य अतः अतिस्वी अोगी ज्ञीभ्य मत योगी अकी योगी भवा अर्जुन तजग तपस्वी अोगी ज्ञाभ्य अ मत अ कर्मिभ्य अधिक योगी तस्माद योगी भव अर्जुन लगाइए अर्जुन तपस्या योगी अधिका अधिका कैसे श्रेष्ठ है, है अर्जुन तपस्व्या योगी अधिका तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है शब्द क्या है कि शास्त्र शास्त्री रीति से शास्त्रीय विधान के अनुसार शरीर को कष्ट देना शरीर का शोषण करना सब कहलाता है चंद्रायण व्रत है हैं? ये सभी व्रत है गंगा स्नान करना भी क्या है सभी है ना प्रातः काल ठंडी के दिनों में कितना शरीर को कष्ट है तो शास्त्री विधि के द्वारा शरीर को कष्ट देना भी है ये कुछ है है ना ये भी जो है सब गर्मी में धूप में रहना जाड़े में जल में रहना ऐसा सभी क्या है ये तो सख्त तो है ये और तप और तप करने वाले को क्या कहते हैं तशस्वी से योगी क्योंकि योगी की स्थिति और आगे पहुंच गई भगवान का ध्यान कर रहा है सबका भी फल क्या होता है ध्यान सबका फल क्या है सब साधन है वो साथ से ध्यान योग तो देखेंगे तपस्वी से ध्यान योगी श्रेष्ठ है ठीक है अब ध्यान देंगे आगे क्या है ज्ञानी भी आप ज्ञानी से भी श्रेष्ठ माना जाता है कौन योगी ज्ञानी ज्ञा पंक्षी वो है ना ज्ञानी से भी अधिकार मता की ज्ञानी से भी अधिक अधिकागर श्रेष्ठ ज्ञानी से भी श्रेष्ठ माना जाता है या कहा जाता है कौन योगी लेकिन ध्यान देना पूर्ण श्लोक में क्या आया है कि की कदाकर्ष क्या है लग समय दर्शनातन समय ज्ञान को प्राप्त करके परागति को प्राप्त करता है कौ योगी योगी कब परागति को प्राप्त करता है समय ज्ञान को प्राप्त करके तो योगी होने के बाद ज्ञान होता है ज्ञान के बाद योगी होता है योगी होने के बाद क्या होता है ज्ञान तो जो अपरोक्ष ज्ञान है वो तो योगी होने के बाद होगा तो इस दृष्टि से श्रेष्ठ कौन होगा ज्ञानी के योगी ज्ञानी ज्यान। लेकिन यहाँ जो छियालीसवें श्लोक में आया है कि ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है ये किस दृष्टि से कहा तो ध्यान देना कि ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है तो कैसे परोक्ष ज्ञानी से परोक्ष ज्ञानी से कौन श्रेष्ठ है शास्त्र पढ़ करके जो ज्ञान होगा उससे क्या कहेंगे परोक्ष ज्ञान है तो शास्त्र के ज्ञान वाले व्यक्ति से तो योगी श्रेष्ठ है अब और योगी से श्रेष्ठ ज्ञानी है कैसा ज्ञानी जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो समझ परोक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति से कौन श्रेष्ठ होगा योगी परोक्ष ज्ञानी से कौन श्रेष्ठ होगा और योगी से, से श्रेष्ठ कौन होगा और कैसा ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञान तो जो लब्ध समय दस ऊपर आया है ना वो संयद ज्ञान कैसा अप्रोक्षात्मा कैसा हाँ मतलब जो साक्षात्कार होता है ना होता है आपका अपरोक्ष ज्ञान ज्ञान ठीक है ज्ञान लेना है शास्त्र ज्ञान लेना है शास्त्र ज्ञान वाले व्यक्ति से योगी श्रेष्ठ है शास्त्र ज्ञान वाले व्यक्ति से कौन श्रेष्ठ है योगी लगी बात है ज्ञान योगी अधिकार है अब देखेंगे कर्म्या क्या अधिकार योगी क्या कर्मिक्ञा और अग्निहोत्रा की कर्म करने वालों से श्रेष्ठ कौन योगी है क्या कर्म्या अधिकार और कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है तस्मात योगी भाव तस्मात अर्जुन इसलिए है अर्जुन तुम योगी हो जाओ तस्मात अर्जुन इसलिए है अर्जुन तुम योगी हो जाओ योगी हो जाओ तस्मात अर्जुन योगी हो इसलिए है अर्जुन तुम योगी हो जाओ अब देखेंगे सतस् अधिकार योगी तपस्वी श्रेष्ठ योगी श्रेष्ठ है ज्ञानिध्या ज्ञान मत्र शास्त्र पांडित्य यहाँ पर शास्त्र के पांडित्य का नाम है ज्ञान वि है ना ज्ञान क्या है शास्त्र का पंडित पांडित से लेना शास्त्र पांडित वर्ग शास्त्र के पंडित पांडित शास्त्र के पंडित सब शास्त्र का पंडित सब शास्त्र के पंडित होते शास्त्र के शास्त्र के पंडित वालों से या शास्त्र के पंडित पंडितों से या शास्त्र के ज्ञान वालों से कह सकते हैं शास्त्र के ज्ञान वालों से भी शास्त्र के ज्ञान वालों से भी योगी श्रेष्ठ होता है मताकर से ज्ञाता योगी श्रेष्ठ ज्ञाप होता है अधिकारे मताकर से माना जाता है या ज्ञात होता है इस प्रकार अग्निराधि कर्म लेना है तदव से क्या लेना है अग्नि अग्निवतराधि कर्म करने वाला तदव गया है ना अग्नि कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ कौन है योगी है ना अधिकार श्रेष्ठ और अधिकार यहाँ पर क्या किया विशिष्ट विशिष्ट श्रेष्ठ ऐसी होता है यशमार्थ यस्मात तो ऐसा लगा लेना जब यस्मात लगा दिया ना भक्त में तो ऐसा लगाना फिर अर्जुन पहले करना है अर्जुन अर्जुन यस्मात यस्मात को जोड़ना हे अर्जुन क्योंकि तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है ज्ञानी से भी श्रेष्ठ योगी को जाना जाता है या कहा जाता है क्या कर्मी प्रयादिका योगी और कर्मी से श्रेष्ठ योगी है इसलिए तुम योगी हो जाओ इसलिए तुम यशमात को पहले लेना अर्जुन को कहीं भी ले लेना क्योंकि तपस्वी से, से योगी श्रेष्ठ है ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है कर्मी से योगी श्रेष्ठ है तो उस कारण तस्मात है ना अर्जुन तो योगी हो जाओ ठीक है लग जाएगा पहले फिर तस्मात लगाएंगे तस्मात योगी भाव अर्जुन इसलिए अर्जुन योगी हो जाओ विशेषता विश्रेष्ठा देखो हाँ ध्यान योगी ध्यान योगी है ना तो परोक्ष ज्ञान से योग श्रेष्ठ ही नहीं है हाँ तो लेकिन परोक्ष ज्ञान में योग लग लगे रहते है? तो सड़क नहीं है तो, तो अप्रोक्ष नहीं होगा जब तो योग नहीं तब योग कात्मना श्रद्धावान भजते यो मत योगिना सर्वेशा मतगतेना अंतरात्म श्रद्धावान भजते यहाँ सह में युक्त मत सर्वेशम भी, सभी योगियों के मध्य में भी जो ध्यान करने वाले हैं ना, सभी योगियों में भी अंतरात्मना। मेरे में लगे हुए चित्त के द्वारा मेरे में लगे हुए चित्त के द्वारा या मेरे में लगाए हुए चित्त के द्वारा जो श्रद्धावान होकर जो श्रद्धावान होकर मजते मेरा भजन करता है लगाइए नाम सर्वे लगाइएत्मना सर्वेश योगिना यह श्रद्धावान्द मदगतेन अंतरात्म भजसे सह में युक्त सर्वे मत सर्वेशा योगिना सभी योग में भी यह श्रद्धावान जो श्रद्धावान मनुष्य जो श्रद्धा मनुष्य मनुष्य मदग अंतरात्मना मेरे में लगे हुए चित्त के द्वारा मां बहते मेरा भजन करता है मेरा भजन करता है सा मैं युक्त माम हुआ मुझे अत्यंत श्रेष्ठ मान्य है हुआ मुझे अत्यंत श्रेष्ठ मान्य है योगियों के में भी जो है ना जो श्रद्धा वाला होकर भगवान के प्रति क्या करे अत्यंत श्रद्धा भाव हो तो श्रद्धा युक्त होकर के भगवान में लगे हुए चित्त के द्वारा भगवान का गठन करता है वह मुझे अत्यंत श्रेष्ठ मान्य है योगी नाम अभी योगी नाम अभी सर्वेशम सभी योगियों के मध्य में भी तो यहाँ सभी योगी दी दी से रुद्र आदित्य रुद्र आदित्यदि ध्यान ध्यान कराणाम मध्य रुद्र मतलब महादेव महादेव आदित्य आदि से ब्रह्मा इंद्र कहली दुर्गा सब ले लेना रुद्र आदि देवी देवताओं के ध्यान करने वालों के मध्य में ध्यान करने वालों के रुद्र आदित्यदि देवताओं का ध्यान करने वालों के मध्य में सभी ध्यान योगियों के मध्य में मद गते यहाई ऐसे देखेंगे मई गते समझनाई से, से लेना समाह में समाहित द्वारा अंताकरणेन अंतरात्मा का अंताकरणे मेरे में समाहित अंताकरण के द्वारा श्रद्धा मान करना सन की श्रद्धा करने वाला होकर भक्से कर भजन करता या सेवा करता या मामे मे करतम हुआ मुझे युक्त युक्त अतुक्ता अत्यंत युक्त या अत्यंत श्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ युक्त कार्य क्या होता है लगा हुआ है ये मतलब क्या सिद्ध युक्त होता है योग युक्त है मतलब क्या योग को प्राप्त कर चुका है योग को हाँ वो अति अत्यंत युक्त है मतलब अत्यंत योग को प्राप्त कर चुका है वो अत्यंत श्रेष्ठ मता कर विक्रेता मतलब मन में है माना है ये हो गया आपका छठमा अध्याय महाभारत संहिता भगवदी संवाद योग शुरुआत सप्तमो अध्यायादेश तो यहाँ पर है नोगीना सर्वेशा मदगते अंतरात्म श्रद्धावान्टते शिवमा युक्त मत तो इसी प्रश्न भी उपन्यास से इस प्रकार प्रश्न के कारण को कहकर प्रश्न के कारण को कहकर ये छठवें अध्याय का अंतिम श्लोक था तो प्रश्न का कारण है प्रश्न क्या बताया है? कि ये था ना कि सभी योगियों के मध्य में मेरे में लगे हुए चित्त के द्वारा जो श्रद्धावान होकर मेरा भजन करता है वह युम है मान्य है मतलब अत्यंत श्रेष्ठ मान्य है हमको तो अब कोई प्रश्न करेगा कि अच्छा हाँ लगाइए बताता हूँ इस प्रकार प्रश्न के कारण को कैसा है प्रश्न के कारण को किसने कहा भगवान ने स्वयं एवं मदीयम तत्व की मदीयम तत्व ईदृतम मेरा तत्व ऐसा है मेरा तत्व ऐसा है यो मान बचते है ना जो मेरा वजन करता है तो जो भगवान का भजन करता है तो भगवत तत्व कैसा है जिसका जिस तत्व का वजन करता है वो तत्व कैसा है ऐसा सत्व होगा ना जिस तत्व का भजन किया जाता है वो तत्व कैसा है तो इस प्रकार मेरा तत्व है और एवं मध्य गत अंतर आत्मा का इस प्रकार मेरे में लगे हुए अंताकरण वाला हो इस प्रकार मेरे में लगे हुए अंताकरण वाला हो ये बताए न मेरा भजन करता है तो जिस परमात्म तत्व का भजन करता है वो कैसा है और मेरे में लगे हुए चित्त के द्वारा तो मेरे में लगा हुआ चित्त कैसा हो मेरे में लगा हुआ चित्त भगवान में लगा हुआ चित्त कैसा हो इस प्रकार प्रश्न होगा ना तो प्रश्न का कारण ही रूप में आ गया कि जिस तत्व का भजन किया जाता है वो तत्व कैसा है और जो चित्त भगवान में लगता है तो कैसा लगता है प्रश्न का कारण स्रोत नहीं आ गया इस प्रकार प्रश्न के कारण को कहकर मेरा मध्यम तत्व तो मेरा तत्व मध्यम तत्व मेरा तत्व तो ऐसा है और इस प्रकार मेरे में लगे हुए चित्र वाला हो ऐसा स्वयं ही तक, तो इस को कहने की इच्छा वाले भगवान शिव ही बोले एक मिनट दोबारा देखेंगे इति इस प्रकार प्रश्न के कारण को कहकर इस प्रकार प्रश्न के कारण को कहकर और ही कि मेरा तत्व ऐसा है और मेरे में लगे हुए मेरे में लगा हुआ चित्त वाला ऐसा होता है एवं मेरे में लगा हुआ चित्त वाला ऐसा होता है इस अर्थ को, को कहने की इच्छा वाले श्री भगवान बोले तो इस अर्थ को कहने की इच्छा वाले श्री भगवान बोले तो प्रश्न के कारण तो किसने कहा भगवान ने और इस अर्थ के विवक्षु कौन है भगवान स्वयं भगवान सभी स्वयं आया वहाँ पर ठीक है स्वमी बक्षण आया ई सर्वो के अनेक इच्छा बाले श्री भगवान बोले पढ़िए मैयान मरात्रणु पार्थ योगी मयि आसतमनायिमनाथ योगम मै योगम युन्यन असंसयम समग्रम सम्र तत् लगाएंगे मई आसक्त मना अब इसको जो है न अन्वेय क्रम से देखेंगे पार्थ हे पार्थ लगाइनी हे पार्थ मयि आसक्त मना आसक्त पार्थ योगम यूनियन मयि आसक्त मना पार्थ मदाश्रिया योगम यूनियन मयि आसक्त मनाशय समग्रम याचंश्रम थी तथ सुनो हे पार्थ मदाश्रया मेरा आश्रय लेकर या मेरा आश्रय लेने वाला योगी मेरा आश्रय मेरा आश्रय लेकर योगम योगाभ्यास करने वाला मेरा आश्रय लेकर योगाभ्यास करने वाला भाष में है की चित्त एकाग्रता करने वाला योगाभ्यास करना चित्त एकाग्रता करना ही है पार्थ है मदाश्रया मेरा आश्रय लेने वाला साधक योगाभ्यास करते मई आसक्त मना मेरे में आसक्त हुए चित्त वाला मेरे में आसक्त हुआ वाला। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं क्योंकि क्यूँकी ऐसा मध्यम पुरुष है ना कि हे मेरा कि मेरा लेकर नोगा करने वाला मेरे में आसक्त हुए चित्त वाला मुझे मुझे संदेह रहित पूर्ण रूप से जैसे तुम जानोगे मुझे संदेह रहित होकर पूर्ण रूप से जैसे मुझे जानोगे मुझे संदेह रहित होकर पूर्ण रूप से जैसे तुम जानोगे तो सब अर्जुन के लिए ही बोला है क्रिया लेकर योगाभ्यास करने वाले मेरे में तुम, तुम संदेह रहित होकर पूर्ण रूप से जैसे मुझे जानोगे सत्यूप उसे सुनो मई का अर्थ है वक्ष मार्ग है परमेश्वर है वक्षमाण विशेषण वाले परमेश्वर में लगाएंगे यहाँ पर आसक्त मना में देखेंगे समास मना सह आसक्त मना है ना मई सत्य में यह वृद्धांत है मई के साथ समास नहीं है भाष्यकार ने अर्थ निर्देश किया है है ना की वक्ष विशेषण से युक्त मई तरफ है वक्षमाण विशेषण परमेश्वर भिशे। वो कहे जाने वाले विशेषण से युक्त है परमेश्वर में आसक्त सिद्ध है जिसका उसे क्या कहेंगे मई आसक्त मना मेरे में आसक्त व्यक्तित्व वाला ये अर्थ निश किया है, है ना समाज तो यही है आसक्तम मना योग्यता आसक्त मना इसलिए मेरे लिए भगवान है हे पार्थ है। योगम युंजन कर समाधान गुरुमन कि मन की एकाग्रता करके हुए मराश्रिया का देखेंगे आह यो आश्रय यश्यता मराश्रिया की मैं ही आश्रय हूँ जिसका उसे क्या कहेंगे मराश्रय तो अहम ये आश्रय आम से क्या लेना परमेश्वर मैं परमेश्वर ही आश्रय हूँ जिसका उससे मतलब भगवान का ही आश्रय लेने वाला ही कर सकती जो कोई केन् चीज पुरुषार्थी जो कोई किसी पुरुषार्थ रूप जो थी या कष्टिर क्योंकि जो कोई व्यक्ति किसी पुरुषार्थ के लिए इच्छुक होता है के पुरुषार्थ के लिए यहाँ प्रयोजन किया है क्योंकि जो कोई व्यक्ति किसी पुरुषार्थ के लिए अर्थी होता है या किसी पुरुषार्थ के लिए इच्छुक होता है किसी के लिए वह हाँ। उस पुरुषार्थ के साधन अग्नि तब तो तक अथवा दान कर्म करता है सत्साधन वह पुरुषार्थ के साधन अग्निहोत्राधि कर्म दानम अग्नि कर्म दान को करता है अग्नि करेगा करेगा या दान व्यक्ति पुरुषार्थ अग्निहोत्री कर्म का आश्रय लेता है तप का आश्रय लेता है आश्रय अथवा दान का आश्रय लेता है तू अयम योगी किन्तु यह योगी अनियत साधना अन्य साधनों को छोड़कर अन्य साधनों को छोड़कर माँ में मुझे ही आश्रय मानता है जो वो अग्नि का आश्रय लेगा तू एम लोगी कि योगी अन्य आश्रया की अन्य आश्रयों को छोड़कर, कर माँ में मुझे ही आश्रय मानता है अन्यथ का ही अर्थ साधना है, है ना अन्य अन्य क्या है साधना अब देखेंगे मई ये आसक्त मना भवती अर्थात मेरे में ही आसक्त चित्ते वाला होता है मेरे में ही आसक्त चित्ते वाला होता है भगवान को ही आश्रय मानता है ये मई आसक्त मना कार्य समझाया अभिभाषिको तू ऐसा होकर जो तुम ऐसा होकर संदेह रहित पूर्ण रूप जो तू तो ऐसा होकर मतलब मेरा अक्षय वाला होकर के और मेरे में चित्त को लगाने वाला होकर के मन की दादर-दादर में वाला होकर ऐसा होकर समग्रम कर लेना है विभूति बल शक्तिश्वर्यागीभूति बल शक्ति तथा ऐश्वर्यागी गुणों से सम्पन्न विभूति आया ना भगवान की कफीला शक्तियां ये भगवान की विभूतिया है बल शक्ति और ये ऐश्वर्य ये सभी किसके गुण हैं भगवान के बल देखो विभूति भी भगवान का गुण है बल भगवान का गुण है शक्ति भगवान का गुण है ऐश्वर्य भगवान का गुण है गुण का विशेष अर्थ है विभूति बल शक्ति ऐश गुणों से संपन्न मुझे जिस प्रकार से जानोगे यथाथ है इन प्रकार जिस प्रकार से जानोगे बल जो होता है धारण सामर्थ्य भगवान संपूर्ण संसार को धारण करते हैं ना तो बल क्या है उनका धारण सामर्थ है और शक्ति क्या है नियमन सामर्थ्य नहीं सकती क्या है अघटित घटना सामर्थ्य शक्ति क्या है अघटित घटना है. है? समझते हैं जो कार्य किसी दूसरे से घटित नहीं हो सकता है जो कार्य दूसरे से संभव नहीं हो सकता है ऐसे अघटित घटना का सामर्थ्य मतलब अघटित कार्य करने का सामर्थ्य अघटित घटना सामर्थ्य क्या है यह शक्ति है और ऐश्वर्य क्या है सामर्थ्य भगवान सबका करते हैं ना सबका नियमन करते हैं तो ये ऐश्वर्या नियम सामर्थ्य है इन दोनों से संपन्न मुझे जिस प्रकार से जानोगे संसयम अंतरेण ये अर्थ है असंसयम का असंसयम का क्या अर्थ है संसयम अंतरेण संशय के बिना एवं इस प्रकार कि एवं ये भगवान की भगवान ऐसे ही है संदेह है तो कर तो ऐसे भगवान ऐसे ही है तुण कि मैया उमान मेरे मेरे द्वारा कहे गए उसको सुनो मेरे द्वारा कहे जाने वाली उस को सुनो क्या मेरे विषय को वाला लगाइए ज्ञानम से हम भूयो ज्ञानम ज्ञानम से अहम सविज्ञान इदम वक्षाषता ज्ञा न इह भूय अनजात अवशिष्य ज्ञान ते अहम सभी जानम वक्षाशा यदा न इूय अनजात अवशिष्य अहम् ते मैं तेरे लिए सविज्ञान इधम ज्ञानम मैं तेरे लिए विज्ञान के सहित ज्ञान को विज्ञान के सहित ज्ञान को अशेष्टा बक्ष्यामी पूछा कहूंगा मैं तेरे लिए विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्ण रूप से कहूंगा अशेष्ट कैसे कहूंगा किसे कहेंगे ज्ञान को और कैसे विज्ञान सहित तो सच्यामे विषय है ना अच्छा मुझे भी विषय करने वाला बहुत बढ़िया शब्द है ये भाष्यकार का है तो अब ध्यान देना अब देखना विज्ञान हुआ के सहित चलो भाष्य में देखेंगे अर्थ कि विज्ञान के सहित इस ज्ञान को पूर्ण रूप से कहूँगा लगाएंगे यज्ञ जिसे जानकर जिसे हाँ तो यश यदि ज्ञान देंगे की ज्ञान को जानकर जिस ज्ञान को जानकर मतलब को प्राप्त करके जिस ज्ञान को जस्ते ज्ञानम लेने लेना जिस ज्ञान को जाकर अर्थात जिस ज्ञान को प्राप्त करके कर् इस लोक में न यह भूया अन्यव्य अवशिष्ट से न यह भूया अन्यशिष्ट से यह ज्ञातवा जिस ज्ञान को प्राप्त करके कर् इस लोक में अन्य भूया ज्ञातव्यम न अवशिष्ट से अन्य श्रेष्ठ अन्य श्रेष्ठ कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है अन्य का अन्य भूयाकर् देखना यदर्ष जिस ज्ञान को जानकर या जिस ज्ञान को प्राप्त करके भूया कर प्राप्त करके सुना ई इस्लोक में जिस ज्ञान को प्राप्त करके सुना इस्लोक में अन्य ज्ञातव्य ना उपष्ट ऐसी अन्य जानने योग शेष नहीं रहता है अन्य जानने योग शेष अन्य जानने योग कोई विशेष नहीं रहता है क्या लग जाएगा ज्ञानम ज्ञानम का अर्थ देखेंगे आनंद गिरी में कहा है अप्रोक्ष ज्ञानम क्या कहे अप्रोक्ष ज्ञानम अब ध्यान देना अप्रोक्ष ज्ञान तो अप्रोक्ष आनंद में कहा है अप्रोक्ष ज्ञानम तो यह साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म जो साक्षात अपरोक्ष है वो क्या है ब्रह्म तो अपरो ज्ञान क्या है ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान क्या है अपरोक्ष ज्ञान तो ब्रम का स्वरूप ही है अपना तो आनंद गिरी के अनुसार यहाँ पर अपरोनम अर्थात चैतन्यम मतलब लेना है क्या चैतन्योक्ष ज्ञान क्या है ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंतम दम इन शब्दों से जो ब्रह्म कहा गया है वही क्या है आपका ये ज्ञान ज्ञान शुरू कर ज्ञान शुरू कर और वो कैसे सब विज्ञानम करते विज्ञान सहित विज्ञान सहित का है यहाँ पर स्वानुभव की अपने अनुभव के हाँ अपने अनुभव के सहित कहेंगे हम उसमें अब ध्यान देंगे ये आनंद गिनी में चैतन्यम चे, अर्थ किया है ज्ञानम का अक्रोक ज्ञानम में और जो भाष्यार्थ प्रकाश व्याख्या में अर्थ किया है ज्ञानम का शास्त्रार्थ ज्ञानम शास्त्र का अर्थ ज्ञान शास्त्र का हाँ शास्त्र का अर्थ ज्ञान मतलब तो अनुभव में है। होता है अनुभव कैसा होता है लेकिन जो मद विषय कहा है ना, भगवान ने ये विषय करने वाला विषय करने वाला कौन होगा ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान मद विषय से ज्ञान ही लग रहा है विषय करने वाला ज्ञान भी सही शुरू में बनेगा नहीं जोतन में मतलब ये है वो जो अपरोक्षरूप है ना वो जो विषय करने वाला वो उसमें विषय भी सही भाव नहीं बनेगा वैसे तो वो भी स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश होने के कारण वो स्वयं को विषय कर रहा है यह सृष्टि को लगा सकते हैं स्वयं प्रकाश होने के कारण स्वयं को विषय तो आनंद गिरी के अनुसार लेना सकते हैं कहा है। तो तो अब नहीं है ज्ञान तो मत विषय आगे आ रहा है न सीधी बात यह है की मन को समाहित करने के लिए श्री कृष्ण में चित्र को लगाना है और जब चित्त एकाग्र हो जाएगा तब उपाधि रहित आत्मा में लगा सकते हैं ना हम सब देख लेंगे यहाँ पर क्योंकि पूर्व में जो आया है ना अलग अलग शंकरानंदी टीका में तो निर्विशेष आत्मा में हर जगह लगाया है शंकर वास्तव में हर जगह निर्विशेष आत्मा में नहीं लगाते कहीं ईश्वर में लगाते हैं कहीं उपाधि रहे शुद्ध में लगाते हैं शंकर वाषिक की जमूल के अनुसार जैसा मूल्य कहते हैं शंकरानंदी हर जगह निर्गो में लगाता है और देखेंगे अब ये यहाँ जो आया था ना अभी ध्यान करने वालों में तो स्पष्ट रूप से वहाँ श्री कृष्ण नारायण का ध्यान लेना है महादेव वाली देखता है वहाँ स्पष्ट श्री कृष्ण को लेना है आत्मा नहीं कर देखेंगे आगे तो ये दोनों है कि चैतन्य लेना है आनंद गिरी के अनुसार और शास्त्रा के ज्ञान लेना है भाषा और प्रकाश व्याख्या के अनुसार दोनों शंकर भक्ति की व्याख्या है विज्ञान सहित विज्ञान सहित अपने अनुभव के सहित को अपने अनुभव के सहित में पूर्ण रूप से कहूंगा पूर्ण रूप से सब विवक्षितम स्रोतो अभिमुखी करना है श्रोता को सावधान करने के लिए श्रोता जब क्या होगा सावधान होगा तब बात को सीध से सुनेगा है तो श्रोता को सावधान करने के लिए या श्रोता को एकाग्र करने के लिए सद में ज्ञान उस विवक्षित ज्ञान की स्थिति करते हैं श्रोता को सावधान करने के लिए उस विवक्षित ज्ञान की स्थिति करते हैं वक्त विवक्षिता कैसे की प्रशंसा कैसे प्रशंसा की जाती है की जिस ज्ञान को प्राप्त करके पुनः से पुनः इस लोक में अन्न प्राप्त करने योग्य जिस ज्ञान को प्राप्त करके सुन तो इस लोक में कुछ ज्ञान में योग्य नहीं रहता है ज्ञान योग्य शेष नहीं रहता है ज्ञान योग्य शेष यद ज्ञातवा यद से लेना यद ज्ञानम ज्ञातवा जिस ज्ञान को जानकर तो अब यदि ज्ञान से लेना है चैतन्य तो उसको जानकर और शास्त्र ज्ञान लेना है तो उसको प्राप्त करके न यह भूया करना ज्ञातव्यम कर पुरुषार्थ साधन ज्ञातव्य पुरुषार्थ साधन को जोड़ा है कि अन्य कोई पुरुषार्थ का साधन जानने योग्य नहीं रहता है आप ध्यान देंगे ना अवशेषो भगवती अवशिष किसका है ना करते हैं नही रहता है इस प्रकार मेरे तत्व को जान इस प्रकार जो मेरे तत्व को जानने वाला है वह सर्वदाय अर्थ है इस प्रकार जो मेरे तत्व को जानने वाला है वह सर्वदाय अर्थ है इसलिए विशिष्ट फल होने के कारण ज्ञान दुखला विशिष्ट फल होने के कारण ज्ञान कैसा है मतलब वो क्या है की उसको जानने से अन्य कुछ जानने योग शेष नहीं रहता है मतलब उसको जानने से ज्ञान तो हो जाता है उसको जानने से तो ये विशिष्ट फल हो गया कथम इति कि वो आया ना इसलिए विशेष फल होने इसलिए ज्ञान का विशेष फल होने से ज्ञान दुर्लभ है ज्ञान का विशेष फल होने से ज्ञान तो कथम मतलब ज्ञानम दुर्लभम कथम ज्ञान कैसे दुर्बल है दुर्लभ है ज्ञान कैसे दुर्लभ है इसे कहते हैं मनुष्याण शास्त्र सिद्ध है कश्मे तुष्या मनुष्यों के मध्य में मनुष्य करोड़ों वर्गो संसार में है मनुष्यों के मध्य में शास्त्रा अनेकेश मनुष्यों के मध्य में अनेक हजार मनुष्यों में मनुष्यों मनुष्य करोड़ो वर्गो दुनिया में है तो इसमें अनेक हजार मनुष्यों के मनुष्यों के मध्य में अनेक हजार अनेकों हजार इसमें हजार अनेकों हजार, अनेग हजार अनेग में तो कषित सिद्ध है यथ की कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है सिद्ध है अर्थ है यहाँ पर ज्ञानोत्पत्त है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्ध है अर्थ है ज्ञान प्राप्त है सिद्ध तो क्या है ज्ञान प्राप्त आनंद गिरी में है शत्रु द्वारा ज्ञान उत्पत्ति है अंताग्रहण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए है ना? अंताग्रहण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान की में है, द्वारा आनंद गिरी कि अंताग्रहण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्यों के मध्य में अनेक हजारों में कोई एक कच्चित है ना कोई एक अंतरग्रहण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्त करता है अंतरग्रहण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए जैसे करता है ज्ञान कैसे होगा अंतरण की शुद्धि हो हो नहीं, नहीं होगी तो क्या है मनुष्यों के मध्य में अनेकों हजारों है अनेकों हजारों को ले लो उसमें कोई एक एक व्यक्ति मिलेगा ये अनेक हजार बोला है मतलब हो सकता है दस बीस पचास हजार में मिलेगा लाभों में मिले कोई एक है ज्ञान की के द्वारा ज्ञान करता है अब देखेंगे नाम यत्न करने वाले सिद्धों में भी यत्न करने वाले सिद्धों में भी कशित माम तत्वता व्यक्ति कोई एक मुझे तत्वता जानता है यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई मुझे एक तत्वता जानता है से देखेंगे मनुष्य नाम मध्य मनुष्यों के मध्य में को जोड़ा है द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान की सिद्धि का यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए तेम याम सिद्धा नाम यत्न करने वाले सिद्धों में भी सिद्ध कौन भाषकार कहते हैं सिद्ध सिद्धा एवं वे सिद्ध ही हैं वे सिद्ध है कौन ये मोक्ष है जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं वो इस के सिद्ध है तो है क्योंकि ऐसा नहीं करते क्योंकि क्योंकि वे सिद्ध ही हैं क्योंकि वे मोक्ष के लिए यत्न करते हैं क्यों को करता है क्योंकि ही कहाँ जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं इसलिए वे सिद्धि है ही क्योंकि जो मोक्ष के लिए यत्न करते हैं इसलिए वे सिद्धि ही है शेषांत करते के बच्चे में कोई एक मुझे तत्वता मतलब जैसा यथार्थ रूप से भगवान को जानता है नहीं? तो ये बहुत ये नहीं होते हैं श्री कृष्ण के बचन ही है ना अच्छा आदमी साधक दुर्लभ होता है लोग जो हैं ना ऐसा बहुत ही इकट्ठा कहीं भी संतों की जमात तो कहीं नहीं होती है उनमें कोई एक आदर्श आधा साधना करने वाला होता है तो समुदाय मिलना मुश्किल रोटी खाने वालों का समूह मिलेगा साधकों का समूह कहीं नहीं मिलता है भगवान के बचन झूठे नहीं हैं राम सेतमानस में भी नर शासन खुदारी ऐसा राम सैतमानस में दिखा गुण गुण है भगवान भी यही कहते हैं दुर्लभ है व्यक्ति ये एक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है अब देखेंगे श्रोतारंभ पर रोशने के श्रोता की रुचि को बढ़ाए श्रोता ऐसा बता था देखेंगे श्रोता की रुचि को बढ़ाकर रुचि बढ़ जाएगी ना जब इतना दुर्लभ ज्ञान है कि कोई भी प्राप्त कर पाता है श्रोता की रुचि को बढ़ाकर उसे अभिमुखी करके कहते हैं श्रोता की रुचि को बढ़ाकर श्रोता को सम्मुख करके कहते हैं अभिमुख करना मतलब ध्यान करना। उसको अभिमुख हो जाएगा तो श्रोता की रुचि को उत्पन्न करके उसे सम्मुख करके कहते हैं देखो भूमि राखो हम लो आयु हम मनोबुचा अहंकार प्रकृति क्रष्टा ओम पूर्णि पूर्णिद पूर्ण पूर्ण दश्य पूर्णस्थ पूमा पूर्णिरा चलिए